कठोपनिषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर तेरा भाग दो प्रेम स्वरूप एवं भय स्वरूप बाजीद सूफी फकीर ने कहा है कि महत्वाकांक्षा आकाश के छितिज की भांति है आपके और छितिज के बीच फासला हमेशा वही रहता है चाहे आप कितनी ही यात्रा करें क्योंकि छितिज कहीं है नहीं सिर्फ भासता है दूर लगता है कि आकाश जमीन को छू रहा है आकाश जमीन को कहीं भी नहीं छूता बढ़े तो ऐसा लगता है अभी कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे उस जगह जहां आकाश जमीन को छू रहा है जितना आप बढ़ते जाते उतना ही छितिज आगे बढ़ता जाता है वो और आगे छूता है फिर और आगे छूता है आप पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के अपनी जगह पर वापस लौट आए तब भी वो उतना ही आगे छूता रहता है वो छूता नहीं सिर्फ छूता हुआ मालूम पड़ता है आपके और छितिज के बीच के फासले को कम करने का कोई भी उपाय नहीं आप सोचते हो कि पैदल चलने से पूरा नहीं होता तो शायद कार में चलने से पूरा होगा या हवाई जहाज मोड़ने से पूरा होगा नहीं कोई उपाय ही नहीं है क्योंकि छितिज की कोई रेखा वस्तुता नहीं नहीं तो उपाय हो सकता था वहां सिर्फ रेखा भासती, वहां है नहीं प्रतीत होती महत्वाकांक्षा की रेखा छितिज की भांति है बस लगता है कि दस अरब पर रेखा है जब तक आप 10 अरब की रेखा पर पहुंचते पाते हैं कि रेखा आगे हट गई फासला उतना का उतना है ये बड़े मजे की बात है इस लिहाज से देखने पर एक एक बड़ी गहरी आर्थिक प्रक्रिया समझ में आ जाती दुनिया में गरीब और अमीर के बीच धन का कितना ही फर्क हो गरीबी का फर्क नहीं होता एक आदमी के पास 10 पैसे उसको सौ पैसे की चाह नब्बे पैसे से गरीब है एक आदमी के पास दस रुपए, उस सौ रुपए की चाह है वो नब्बे रुपए से गरीब है वो नब्बे का आंकड़ा बराबर चलेगा दस अरब हो तो सौ अरब की चाय है वो नब्बे का आंकड़ा बराबर कायम रहता है वो छित जो आदमी के बीच की दूरी है वो नब्बे आप पे कितना है क्या है इससे कोई सवाल नहीं लेकिन आप नब्बे गुना गरीब नब्बे के फासले से गरीब बने रहेंगे भिकमंगा और सम्राट दोनों बराबर गरीब होते हैं उनके खाते बही में आंकड़े अलग अलग होते हैं। लेकिन दोनों की आकांक्षा मानवीय आकांक्षा है जितना होता है उससे खास फासले पे आकांक्षा होती क्या आप सोचते हैं कि एक भिकमंगा खड़ा हो और एक सम्राट खड़ा हो तो छितिज की रेखा दोनों के लिए अलग अलग होगी छितिज की रेखा दोनों के लिए बराबर होगी और दोनों ही यात्रा करें सम्राट अपनी पूरी संपत्ति के साथ और गरीब अपनी पूरी दीनता के साथ जहां भी वे खड़े होंगे वहां से फासला उतना ही होगा जितना पहले था और दोनों के फासले में कभी कमी ज्यादा नहीं आएगी दुनिया में दो तरह के गरीब हैं एक जिनके पास धन है और एक जिनके पास धन नहीं है बाकी गरीबी में कोई भेद नहीं है तो फिर अमीर कौन हो सकता है अमीर वही हो सकता है जिसकी छितिज रेखा आगे नहीं पैर के नीचे है इसका ही अर्थ है तृप्ति जिसकी छितिज रेखा पैर के नीचे जो छितिज को वहां देखता है जहां उसका पैर है जो कहता है जहां मेरा पैर पड़े वहीं आकाश जमीन को छूता है और कहीं भी नहीं जिस दिन कोई व्यक्ति इस भाव से भर जाता है उस भाव का नाम संन्यास है वीतरागता है तृप्ति या हम जो भी नाम देना चाहे, वो व्यक्ति दौड़ से मुक्त हो गए जो दौड़ से मुक्त है वो लांघने के पागलपन से मुक्त है जो लांघने के पागलपन से मुक्त है वो उस परमात्मा में प्रवेश कर जाता है जिसे लांघने का कोई भी उपाय नहीं परम ब्रह्म परमेश्वर से निकला हुआ यह जो कुछ भी संपूर्ण जगत है उस प्राण स्वरूप परमेश्वर में ही चेष्टा करता है इस उठे हुए वज्र के समान महान भयस्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं वे अमर हो जाते अर्थात जन्म मरण से छूट जाते यह एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग सोचने जैसा क्योंकि जगत में परमात्मा की तरफ यात्रा करने वालों की दो श्रृंखलाएं हैं दो धाराएं है। एक कहती है कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और एक कहती है परमात्मा भय स्वरूप है दोनों बड़ी विपरीत तुलसीदास ने कहा है भय बिन हो न प्रीति परमात्मा का अगर भय ना हो तो प्रेम ना होगा लेकिन वो जो प्रेम स्वरूप मानती है जैसे ने कहा है गॉड इज लव परमात्मा प्रेम है। वो दूसरी धारा कहेगी कि जहां भय हो वहां प्रेम तो हो ही नहीं सकता आप जिससे भयभीत हैं उससे घृणा कर सकते हैं प्रेम कैसे जहां भय पैदा हो जाएगा वहां आप डर के कारण झुक सकते हैं लेकिन आदर नहीं हो सकता भय के कारण आप पैरों पर पे सिर रख सकते हैं लेकिन समर्पण नहीं हो सकता प्रेम का तो कोई उपाय नहीं जहां है जहां भय लेकिन जो कहते हैं कि परमात्मा भय स्वरूप है और उसके भय से ही चांदारे चल रहे हैं उसके भय से ही प्रकृति अपने लीक पर कायम है उसके भय के कारण ही सब व्यवस्था है उसका भय टूट जाए तो सारी व्यवस्था टूट जाए उसके भय के कारण अनुशासन उनके कहने की भी बात समझने जैसी दोनों धाराएं समझने जैसी और दोनों धाराएं उस तक ले जाती प्रेम की बात समझनी बहुत आसान है कि परमात्मा प्रेम स्वरूप होना ही चाहिए परम प्रेम परम प्रेम का धाम और उससे प्रेम की धाराएं हमारी तरफ बह रही है। ये बात बहुत कठिन नहीं है क्योंकि हमारी धारणा परमात्मा के प्रति वही होती है जो हमारी धारणा पिता और मां के प्रति होती है इसलिए हमने अकारण ही परमात्मा को पिता महापिता या मां या माता नहीं कहा है कारण से कहा है फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि परमेश्वर की धारणा पिता की धारणा का ही विस्तार है उसका ही प्रक्षेप है तो जो बच्चे पिता के पास बड़े होते हैं और जो पिता के प्रेम से भर जाते हैं और पिता के प्रति आदर से भर जाते हैं वे बच्चे बाद में धार्मिक हो जाएंगे और जो प... बच्चे पिता के प्रति अवज्ञा से भर जाते हैं विरोध विद्रोह से भर जाते हैं वे बच्चे बाद में नास्तिक हो जाते हैं पिता और बेटे के बीच कैसा संबंध है इस पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति और परमात्मा के बीच कैसा संबंध होगा फ्राइड की इस बात में अर्थ है लेकिन पिता की तरफ भी अगर हम ध्यान दें तो वहां भी दो धाराएं मौजूद हो जाती हैं पिता प्रेम भी करता है लेकिन पिता से बच्चा भयभीत भी होता है अकेला प्रेम ही नहीं है पिता साथ में भय भी है। और बड़ा भय तो यही है कि वह चाहे तो अपने प्रेम को देने से रोक सकता है बड़ा भय क्या है बच्चे के सामने मां या पिता चाहे तो प्रेम देने से रोग वंचित कर सकते हैं वो भय भी वो प्रेम भी दे सकते हैं वो प्रेम देने से रोग पी सकते हैं और बच्चे के लिए इससे बड़ी भय की कोई बात नहीं होती क्योंकि असहा है बच्चा और पिता और मां का प्रेम उसे न मिल सके तो वो खत्म हो जाए तो मृत्यु का भय मालूम होता अगर मां इतना ही मुंह फेर ले कह कि नहीं मुझे तुझसे कुछ भी लेना देना नहीं तो बच्चे की पीड़ा हम नहीं समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर हो जाती है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके साथ साथ छाया में छिपा हुआ भय भी है और वो भय इस बात का है कि प्रेम नष्ट हो सकता है प्रेम टूट सकता है प्रेम न दिया जाए यह हो सकता है प्रेम के और हमारे बीच में अवरोध आ सकते हैं इसलिए बाप से बेटा सिर्फ प्रेम ही नहीं करता भी होता ये दोनों ही भाव साथ जुड़े रहते हैं। और बड़ी कला यही है इन दोनों के बीच संतुलन पिता स्थापित कर लेने तो हर हालत में अयोग्य पिता सिद्ध होता है और योग्य पिता होना बड़ा कठिन है बच्चे पैदा करना बिल्कुल आसान बात है उससे आसान और क्या होगा लेकिन पिता होना बड़ा कठिन है मां होना बड़ा कठिन है जन्म देना बिल्कुल आसान है कठिनाई यही है कि भय और प्रेम के बीच संतुलन स्थापित करना है अगर बाप इतना ज्यादा भयभीत कर दे बेटे को कि बेटे की आस्था ही प्रेम से उठ जाए तो भी बेटा नष्ट हो जाएगा क्योंकि जिंदगी भर अब वो किसी को प्रेम ना कर सकेगा जिस बच्चे को प्रेम नहीं मिला हो बचपन में वो फिर कभी भी प्रेम करने में समर्थ नहीं हो सकेगा उसे प्रेम का कोई अनुभव ही नहीं हुआ उसके जीवन में प्रेम की कोई चिंगारी पैदा नहीं हुई, वो बिना प्रेम के ही जिएगा वो बातें कितनी ही प्रेम की करे कविताएं लिखे शास्त्र रच डाले लेकिन प्रेम उसके जीवन में नहीं होगा वो प्रेम का पहला जो संस्पर्श था जिससे प्रेम का बीज जमता वो नहीं जम पाया अगर मां और बाप बेटे को प्रेम ना कर सके तो बेटा फिर किसी को प्रेम नहीं कर पाया और वो जो क्रुद्ध बेटा है वो सब तरफ से विनाश का कारण हो जाएगा आज सारी दुनिया में विद्यालय विश्वविद्यालय बड़े उत्पात के कारण बने विशेषकर पश्चिम के मुल्कों में बहुत भयंकर आग है पूरब के मुल्कों में भी फैल रही क्योंकि पूरब के के शिक्षालय भी पूरब के नहीं है वे भी पश्चिम की अनुकृतियां है, नकल है तो वहां जो बीमारी पैदा होती है वो कोई तीन चार साल में पूरब में आ जाती उसमें भी हम पीछे वहां दवा कोई नहीं होती उसको भी तीन साल लग जाते हैं हमारे मुल्क के अस्पताल में उपयोग में आए तब तक वहां कोई बीमारी भी पैदा होती उसको भी आने में वक्त लग जाता हम हर हालत में पीछे वहां युवकों का एक भारी विद्रोह चल रहा है पुरानी पीढ़ी के खिलाफ शिक्षा के खिलाफ संस्कृति के खिलाफ समाज के खिलाफ अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उसका मूल कारण यही है कि इन बच्चों को इनके मां बाप से प्रेम नहीं मिला ये पीढ़ी बिना प्रेम के बड़ी हुई है और पश्चिम में प्रेम का उपाय कम हो गया क्योंकि करीब करीब बच्चे इसके पहले की बड़े हों तलाक हो जाते हैं। 100 विवाह में 50 तलाक हो रहे हैं तो 50 परिवार विच्छिन्न हो रहे हैं बाप बदल जाते मां बदल जाती है सौतेली मां के पास बड़ा होना पड़ता है या सौते बाप के पास बड़ा होना पड़ता है जिंदगी की जो प्रेम की धारा है वो सब जगह से टूट जाती ये पिछले तीस वर्षों में पश्चिम में तलाक के बढ़ने के साथ जो बच्चे पैदा हुए हैं इनको प्रेम नहीं मिला ये उसका बदला ले रहे हैं ये प्रेम नहीं कर सकते ये विध्वंस से भर गए प्रेम सृजनात्मक और जब प्रेम न मिले तो आदमी तोड़ने लगता है नष्ट करने लगता है हिटलर के ऊपर जिन लोगों ने अध्ययन किया है वो कहते हैं हिटलर को उसकी मां का और पिता का प्रेम नहीं मिला उस न मिलने के कारण इतना भयंकर युद्ध हुआ हिटलर तोड़ना चाहता था सब तरह से नष्ट करना चाहता था बनाने में उसका कोई रस नहीं था क्योंकि प्रेम न हो तो बनाने में रस होता ही नहीं जिस दिन आपके जीवन में प्रेम आता है उसी दिन सृजन आता है एक युवक एक युवती के प्रेम में पड़ता है तत्क्षण घर बसाने की सोचने लगता है तत्क्षण घर को कैसे सजाना कैसे कमाना एक सृजनात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जहां प्रेम न हो वहां विध्वंस की धारा पकड़ जाती है। सारी दुनिया में चल रहे युवकों के विद्रोह प्रेम की कमी के कारण और सारी दुनिया में युवक नास्तिक होते जा रहे हैं होंगे ही क्योंकि जिनको पिता का और मां का प्रेम न मिला हो वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस जगत का कोई पिता और मां है और अगर हो भी तो वो गोली मार देने योग्य है उसकी पूजा करने का कोई सवाल नहीं है मां या पिता के होने की कला यह है कि अकेला भय अगर हो जो कि बहुत जो अनुशासन तो थोपने वाले बाप होते हैं या मां होती वो अपने सब तरह से प्रेम को रोक लेते हैं कि कहीं बेटा प्रेम के कारण बिगड़ ना जाए उसे भयभीत करते हैं डंडे के बल पर उसको सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो सुधार अंततः विकृति सिद्ध होता है लेकिन दूसरी तरफ भी खाई कुछ माँ बाप इस डर से और पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने बहुत डरा दिया उन्होंने बच्चों को जरा भी भयभीत मत कर उसे जरा भी डराना मत उस पे जरा भी कुछ थोपना मत अनुशासन मत लादना नहीं तो वो विद्रोही हो जाएगा तो माँ बाप डर गए सिर्फ प्रेम करना अकेला प्रेम भी जहरीला हो जाता है क्योंकि अकेले प्रेम का मतलब स्वच्छंदता हो जाती है और तब बेटों को लगता है कि प्रेम उनका अधिकार है तुम्हें प्रेम देना ही पड़ेगा प्रेम को अर्जित करने का कोई सवाल नहीं है कि बेटा कुछ करे और प्रेम अर्जित करे नहीं बेटे का हक कर्तव्य कुछ भी नहीं है और अगर मां बाप सिर्फ प्रेम दें और भय की कोई भी उपस्थिति ना हो तो भी बेटा बिगड़ जाता है तब वो सारी दुनिया से प्रेम मांगता है दुनिया आपकी मां बाप नहीं है दुनिया कोई आपको प्रेम देने के लिए नहीं बैठी दुनिया में जब आप जाएंगे तो वहां संघर्ष है प्रतियोगिता है युद्ध है वहां कोई आपके लिए प्रेम देने नहीं बैठा और जिसके माँ बाप ने सिर्फ प्रेम दिया है वो कोमल हो, हो जाता है वो इतना कोमल हो जाता है कि संघर्ष में वो टिक नहीं पाता वो टूट जाता है वो सबसे प्रेम की आशा करता है वो सब तरफ हाथ फैलाए रहता है कि मुझे प्रेम करो और उसे एक बात भूल ही गई कि संसार प्रेम देगा लेकिन तुम्हें उसका प्रेम अर्जित करना पड़ेगा तुम्हें कुछ करना पड़ेगा अपने जीवन में तुम्हें कमाना पड़ेगा प्रेम मुफ्त नहीं मिलेगा माँ बाप का प्रेम मुफ्त मिल सकता है इस जगत में फिर प्रेम मुफ्त नहीं मिलेगा पत्नी का प्रेम भी मुफ्त नहीं मिलेगा उसको भी अर्जित करना होगा तो फिर बच्चा माँ बाप की तलाश कर रहा है तो वो हो सकता है ईश्वरवादी हो जाए और बैठा मंदिर में हाथ जोड़े ऊपर आकाश में कहे हे पिता हे परम पिता मगर जीवन उसका बांछ होगा क्योंकि जीवन में संघर्ष से जो जो प्रौढ़ता आती है जो शक्ति आती वो उसके पास नहीं होगी इसलिए अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मां और बाप के होने की कला यह है कि भय और प्रेम के बीच एक संतुलन इतना भय कि बच्चा बगावती ना हो जाए और इतना प्रेम कि बच्चा मुफ्त प्रेम को मांगने का आदि ना हो जाए ये बड़ी जटिल है बात ये ऐसा ही है जैसे कि कोई रस्सी पर दो पहाड़ों के बीच बंधी हुई रस्सी पर कोई नट चलता हो तो उसे पूरे वक्त बैलेंस संतुलन संभालना पड़ता है जरा ही बाएं झुकता है तो दाए झुक जाता है ताकि बाएं ना गिर जाए और जैसे ही बाएं झुकता है कि बाएं गिरने की हालत आ जाती तो दाएं झुक जाता है दाएं गिरने का डर पैदा होता है तो बाएं झुकता है जरा ही भय से डर पैदा होता है तो प्रेम जरा ही प्रेम से भय पैदा होता है तो डर दोनों के बीच जो रस्ती की तरह रस्सी पर चलने वाले नट की तरह अपने को संभाल ले वही कुशल पिताओं कुशल माहौ परमात्मा के संबंध में भी दो ही दृष्टियां हैं ईसाइत मानती है, है कि परमात्मा प्रेम और जीसस और ईसाइत का विरोध इसीलिए जीसस और यहूदी धर्म का विरोध यही था क्योंकि यहूदी धर्म मानता है परमात्मा भया है यहूदी शास्त्र यम के इस वचन से राजी हो जाएंगे कि वो उठे हुए वज्र की भांति भय स्वरूप है वो पूरे समय अपने हाथ में शस्त्र लिए हुए जरा सी बात और वो नष्ट कर देगा जरा सी नाराजगी और आग बरसा देगा जरा सा क्रोध और प्रलय हो जाएगा यहूदी धर्म भय के ऊपर आधारित है कथा परमात्मा जो है वो भयंकर है विराट ऊर्जा है वह, और वो विराट ऊर्जा प्रेमपूर्ण नहीं है इससे थोड़ा हम समझे वो विराट ऊर्जा प्रेमपूर्ण नहीं वो विराट ऊर्जा तो जो उसके अनुकूल चलता है बस उसी के लिए कृपापूर्ण है जो उसके विपरीत चलता है उसे नष्ट कर देती है यह बात कविता में बहुत अच्छी नहीं मालूम पड़ती लेकिन विज्ञान इससे राजी है कि जगत का कोई भी नियम प्रेमपूर्ण नहीं है लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि आपका दुश्मन है जमीन में कसिस, है, ग्रेविटेशन है अगर आप जरी इर्छे तिरछे चले तो गिरेंगे हाथ पैर की हड्डी टूट जाएगी जमीन की कशिश आपको माफ नहीं करेगी कि तुम कहते थे हे पृथ्वी माता तुमने कई दफा सिर झुका के पृथ्वी के चरण छुए थे अगर आप तिरछे चले तो हड्डी टूटेगी उस वक्त पृथ्वी माता कुछ भी दया नहीं करेगी नियम के विपरीत आप गए क्या आप नुकसान उठाएंगे लेकिन आप संभल के चलते रहे तो पृथ्वी आपकी हड्डी तोड़ने को जरा भी उत्सुक नहीं विज्ञान भी कहता है कि जगत के नियम प्रेमपूर्ण नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि वह आपके दुश्मन इसका कुल इतना मतलब है कि वे तथस्ट हैं और आप अगर अनुकूल चलते हैं तो आप सुख को उपलब्ध होंगे अगर प्रतिकूल चलते हैं तो दुख को उपलब्ध होंगे पुराने धर्मों की भाषा में यहूदी और उस तरह के जिन्होंने भय स्वरूप माना है परमेश्वर को उनका भी कहना यही है कि वह आपका दुश्मन नहीं लेकिन वो शाश्वत नियम अगर आप उसके अनुकूल चलते हैं तो परम मोक्ष तक पहुंच जाएंगे और अगर प्रतिकूल चलते हैं तो महानर्क में पड़ जाएंगे यम भी नचिकेता को उसके भय स्वरूप का वर्णन कर रहा है कारण भी है कि यम भय स्वरूप का वर्णन करे क्योंकि यम स्वयं भय की ही प्रक्रिया है यम का अर्थ मौत का देवता मौत का देवता प्रेम की बात भी कैसे करे मौत का देवता भय की ही बात करेगा और यम की यह बात आधी सच है कि परमात्मा से सिर्फ जो प्रेम की ही आशा रखेंगे वो नष्ट हो जाएंगे क्योंकि वो अपने को बदलने की कोई भी कोशिश न करेंगे जो परमात्मा से भयभीत भी होंगे और जो समझेंगे कि अगर मैं प्रतिकूल नहीं हूं तो मेरी स्तुतियां काम आने वाली नहीं है मेरी खुशामत से परमात्मा नहीं बदला जाता केवल मेरे आचरण से वो भी मैं परमात्मा को नहीं बदलता हूं अपने को बदलता हूं जब मेरा आचरण ठीक होता है और मैं परमात्मा की धारा में बहता हूं जब कोई आदमी नदी की धारा में बहता है तो नदी उसे ले चलती सागर की तरफ और जब कोई आदमी नदी के विपरीत लड़ता है तो नदी भयाभय हो जाती परमात्मा भयाभय है अगर हम विपरीत है परमात्मा प्रेमपूर्ण है अगर हम अनुकूल अगर हम नदी की धारा में बह रहे हैं तो परमात्मा हमें ले चलेगा फिर हमें तैरने की भी जरूरत नहीं है, हमें हाथ भी हिलाने की जरूरत नहीं नदी खुद ले चलेगी रामकृष्ण कहते थे तुम सिर्फ उसकी हवा का रुख पहचान लो फिर तुम अपनी नाव का पाल खोल दो फिर तुम्हें पतवार भी ना चलानी पड़ेगी फिर नाव उसकी हवाएं ले चलेंगी गंतव्य की ओर लेकिन तुम उसकी हवा का रुख पहचान लो और अगर तुम हवा के विपरीत चले तो तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके भी तुम सफल ना हो पाओगे सिर्फ टूटोगे क्योंकि विराट से लड़के कोई भी सफल नहीं हो सकता भयाभा का अर्थ इतना ही है कि विराट से तुम लड़ना मत विराट के प्रति समर्पित हो जाना इस उठे हुए वज्र के समान महान भयस्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं वे अमर हो जाते जन मरण से छूट जाते हैं क्योंकि वस्तुता अगर हम ठीक से समझें तो मृत्यु भी हमारे गलत चलने के का परिणाम है हम अपने को शरीर से बांधते हैं इसलिए मृत्यु घटित होती है अगर हम शरीर से अपने को ना बांधें मृत्यु घटित ना होगी शरीर की ही मृत्यु होती है हमारी तो मृत्यु नहीं होती लेकिन हम शरीर से बांध लेते हैं। जैसे कोई कागज की नाव पर सवार हो जाए फिर नाव डूब जाए गलती नाव की नहीं गलती सागर की भी नहीं आप कागज की नाव पर सवार थे डूबना तो निश्चित ही था जितनी देर चल गई वही काफी वो भी चमत्कार है शरीर के साथ जिसने अपने को बांधा है उसने मरने की तो तैयारी कर ही ली क्योंकि शरीर मरण धर्मा है जो व्यक्ति भी मरण धर्मा के साथ चलेगा वह अमृत के विपरीत चल रहा है वो मरेगा बार बार मरेगा जो व्यक्ति अमृत के अनुकूल चलेगा मरण धर्मा से नहीं बांधेगा अपने को यम कह रहा है वो समस्त भयों से मुक्त हो जाता वो मृत्यु से मुक्त हो जाता जन्म मरण से छूट जाता वे अमर हो जाते हैं जो परमात्मा के भय स्वरूप को स्मरण करते और उसके अनुकूल अपने जीवन को अनुशासन से भर लेते इसी के भय से अग्नि कपती है इसी के भय से सूर्य तपता है इसी के भय से इंद्र वायु और पांचवे मृत्यु देवता अपने अपने काम में प्रवृत्त हो रहे हैं यदि शरीर का पतन होने से पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधक परमात्मा को साक्षात कर सका तब तो ठीक नहीं तो फिर अनेक कल्पों तक नाना लोक और योनियों में शरीर धारण करने को विवश होता है मनुष्य के कि अवस्था में मनुष्य की योनि में एक विशेषता है मनुष्य से नीचे भी योनियां हैं पशु हैं पक्षी हैं वृक्ष हैं पदार्थों का फैलाव है मनुष्य से ऊपर की भी योनियां हैं, देवता हैं स्वर्गों के निवासी हैं मनुष्य से पीछे और मनुष्य से आगे दोनों तरफ योनियां मनुष्य ठीक मध्य की योनी है लेकिन मध्य की यौनि होने के कारण एक विशेषता है और वह यह कि मनुष्य एक चौराहा है वहां से नीचे की तरफ भी रास्ता जाता है वहां से ऊपर की तरफ भी रास्ता जाता है और वहां से ऊपर नीचे दोनों से मुक्त होने की तरफ भी रास्ता जाता है इसे हम थोड़ा समझे नीचे की योनिया बिल्कुल ही दुख में डूबी है नर्क कि मनुष्य के नीचे का जगत वहां दुख ही दुख है वहां दुख इतना ज्यादा है कि दुख से मुक्त होने की आशा भी नहीं बनती दुख से मुक्त होने की आशा तभी बनती जब थोड़ी बहुत सुख की रेखा हो मनोवैज्ञानिक जो क्रांतियों का गहन अध्ययन करते हैं उनका कहना क्रांति तब तक नहीं होती जब तक दुख बहुत ज्यादा हो बड़ी उल्टी बात लगेगी राजनीति के विद्यार्थी समझते हैं जब दुख बहुत ज्यादा होता है समाज में तो क्रांति हो जाती ये बात गलत है दुख बहुत ज्यादा होता है तो क्रांति होती नहीं क्योंकि दुख के लोग इतने आदि हो जाते हैं सुख की कोई आशा ही ना हो तो क्रांति किस लिए करनी राजनीतिक विचारक कहते हैं कि गरीब क्रांति करता है जो कि गलत है गरीब क्रांति नहीं कर सकता क्रांतिकारी सभी मध्य घरों में पैदा होते हैं चाहे लेलिन चाहे मार्क्स सब मध्यवर्गीय परिवारों में पैदा होते हैं। ना तो अमीर घर में पैदा होते हैं क्रांतिकारी और ना गरीब घर में पैदा होते हैं बीच में जिनमें जिनको दुख का भी अनुभव है और जिन्हें सुख की भी आशा है जो महल में भी नहीं पहुंच गए हैं और झोपड़े में भी नहीं जो बीच के मकान में कोशिश की जाए तो वो महल बन सकता है और अगर कोशिश न की जाए तो जल्दी ही झोंपड़ा हो जाएगा जो बीच में अटके जिनको दुख की भी प्रतीति है और सुख का स्वप्न भी जिनके साथ है वे लोग क्रांति पैदा करते हैं। मनुष्य के पीछे दुख का जगत है इसलिए कोई पशु मोक्ष पाने की कोशिश नहीं करते दुख मूर्छा इतनी सघन है कि कोई आशा भी नहीं आशा ना हो तो आप कोशिश भी नहीं करते हिन्दुस्तान में पांच हजार साल का इतिहास सूद्रों ने कोई बगावत नहीं की कोई आशा ही नहीं थी बगावत का कोई कारण नहीं था अंग्रेजों ने आशा बंधाई अंग्रेजों के आने के बाद सूद्रों को आशा बंधनी शुरू हुई राज्य हिंदुओं का नहीं है बगावत हो सकती है आशा बंधनी शुरू हुई शूद्र भी शिक्षित हो सकता है हिंदुओं की व्यवस्था होती तो शूद्र शिक्षित ही नहीं हो सकता था शूद्र भी शिक्षित होकर नौकरी कर सकता है वो मध्यवर्गीय होने लगे कुछ लोग शूद्रों में मध्यवर्गीय होने लगे उन मध्यवर्गीय शूद्रों के मन में स्वभावतः क्रांति उठनी शुरू हो गई हिंदुस्तान में आप जान के हैरान होंगे कि जिनने आजादी की लड़ाई लड़ी वे सब वही लोग थे जो पश्चिम से शिक्षा लेके लौटे ये बड़े मजे की बात है कि पश्चिम से शिक्षा लेकर लौटे हुए लोगों ने आजादी की लड़ाई ली चाहे वो गांधी हो चाहे नेहरू चाहे अरविंद पश्चिम ने गुलामी दी थी पश्चिम ने ही आजादी भी दी क्या कारण होगा जो भारत में ही रह रहा था उसको कोई आशा नहीं थी सुभाष ने अपने संस्मरणों में कहीं कहा है कि यूरोप जब मैं शिक्षित होने गया पढ़ने गया और जब मैंने देखा कि अंग्रेज मेरे जूते पे पालिश करता है तब मुझे लगा कि गुलाम होना अनिवार्य नहीं अंग्रेज भी जूते पे पालिश कर सकता है तो अंग्रेज की मालकियत कोई अनिवार्य तत्व नहीं जो बच्चे हिंदुस्तान से बाहर पढ़ने गए उनको आशा बंधी उस आशा का परिणाम था कि भारत आजादी की लड़ाई में लग गए जो बच्चे भारत में ही पढ़ रहे थे उनको आशा भी नहीं बन सकती थी मनुष्य के पीछे जो योनियां हैं वो अत्यंत दुख की है दारुण दुख की हैं। वहां कोई आशा नहीं बंधती वहां कोई क्रांति नहीं हो सकती मनुष्य के ऊपर की जो योनियां हैं बड़े सुख की हैं महासुख की हैं। सुख से कोई क्रांति कभी नहीं करता क्योंकि जो सुख में है वो कैसे क्रांति करेगा जिसके पास कुछ भी है खोने को वह बदलाहट नहीं करना चाहता इसलिए क्रांतिकारी को मारना हो तो उसको कुछ दे दो कोई पद दे दो कितना ही कम्युनिस्ट क्रांतिकारी हो उसको मिनिस्ट्री दे दो क्रांति समाप्त हो गई एक फिएट कार भी क्रांति को नष्ट कर सकती कुछ खोने को भरपाश हो जाए क्रांति से खुद ही भय पैदा हो जाता है जिसके पास सुख है वह बदलाहट नहीं चाहता सुख हमेशा स्टेटस को चाहता है स्थिति वैसी ही बनी रहे सुखी व्यक्ति कोई रूपांतरण नहीं चाहता इसलिए स्वर्ग में कोई क्रांति नहीं होती स्वर्ग में अब तक कोई एक बुद्ध पैदा नहीं हुआ न कोई एक महावीर न कोई एक कृष्ण स्वर्ग में लंपट देवता हैं इंद्र हैं जिनकी कोई कोई विवेक की दृष्टि से कोई कीमत नहीं है और धंधा अप्सराओं को नचाने के सिवाय कुछ भी नहीं है खुद तो किसी साधना में स्वर्ग के देवताओं की कोई कथा नहीं है बल्कि अगर कोई और साधना कर रहा हो तो उसको हिलाने डुलाने में उनका बड़ा रस है को कोई ऋषि मुनि कोई बेचारा अपने झोपड़े में अपने पहाड़ पर अपने वृक्ष के नीचे बैठ के कुछ साध हो तो जरूर इन देवताओं को उसको सताने में रस आता है कि भेज दो उर्वशी को कि ऋषि मुनि को परेशान करे स्वर्ग से कभी कोई मुक्त नहीं हुआ हो नहीं सकता सुख से कोई मुक्त होना ही क्यों चाहेगा इसलिए सुख की अतिशयता भी अभिशाप है दुख की अतिशयता तो अभिशाप है ही सुख का अतिशय होना भी अभिशाप है मनुष्य मध्यवर्गीय योनि है न तो वो नरक में और न स्वर्ग में वो त्रिशंकु की तरह है, वो बीच में वो जरी भूल चूक करे तो नर्क में गिर सकता है और जरी होशियारी करे तो स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है वो दोनों के मध्य में मनुष्य योनि रूपांतरण की ट्रांसफॉर्मेशन की अवस्था है और अगर समझ जाए ठीक से तो ना नर्क में जाना चाहेगा और न स्वर्ग में क्योंकि सुख भी बार बार भोगने पर बासे हो जाते हैं और दुख जैसे हो जाते अगर आप स्वर्ग में जाएं तो वहां आप हर हर देवता को जमाई लेते हुए पाएंगे ऊप गया होगा सुंदर सुंदर स्त्रियां 24 घंटे आपके पास मौजूद रहें। आप उनसे भी भागना चाहेंगे कि थोड़ी देर मुझे अकेला अकेला रहने दो सौंदर्य भी कुरूपता हो जाती मिष्ठान खाते खाते जीव तरसने लगती विपरीत के लिए सुविधा में बैठे बैठे मन असुविधा में जाने की आकांक्षा करने लगता स्वर्ग में जो बैठे हैं वे बुरी तरह उबे हुए हैं बोरडम स्वर्ग का लक्षण वहां हर आदमी उबा हुआ है उबा हुआ है इसलिए तो इतना मनोरंजन का उपाय कर रहा है नाच गाना शराब वो चल रहा है मुसलमानों के स्वर्ग में शराब के चश्मे बह रहे हैं बोतलों से काम वहां नहीं चल सकता झरने आप पिए ही मत डूबें तैरें नहाएं। स्वर्ग में सिर्फ मनोरंजन के साधन हैं। आप थोड़ा समझे, जमीन पर भी आज अमरीका स्वर्ग होने के करीब पहुंच गया है बड़ी ऊब है सब सुलभ है और कोई रस नहीं है मनोरंजन ही मनोरंजन चारों तरफ इकट्ठा हो गया है सुबह से रात तक आप मनोरंजन करते रहे लेकिन रस बिल्कुल नहीं है और कितनी ही बड़ी बात घट जाए मिनटों में रस खत्म हो जाता है चांद पर पहुंचने की कितनी पुरानी आकांक्षा है आदमी की जब से आदमी जमीन पर है तब से चांद का सपना है छोटे बच्चे पैदा होते से हाथ बढ़ाने लगते चांद पकड़ने के लिए आदमी हजारों हजारों वर्ष चांद पर पहुंचने की आकांक्षा रखे, फिर पहला आदमी एक दिन चांद पर उतर भी गया और अमरीका में पंद्रह मिनट में रस चला गया पंद्रह मिनट दस मिनट तक लोगों ने टेलीविजन पर देखा फिर उन्होंने टेलीविजन अलग बंद दूसरी दूसरा प्रोग्राम शुरू मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पंद्रह मिनट के बाद किसी का रस नहीं था कि चांद पर आदमी पहुंच गया पंद्रह मिनट में इतनी बड़ी घटना व्यर्थ हो गई बस हो गई बात खत्म हो गई देख लिया कि आदमी चांद तो उतर गया अब और क्या है अब कुछ और भयंकर ऊब है स्वर्ग में भी मनोरंजन के इतने साधन हैं भयंकर ऊब होगी ऊब जहां होती है वहां मनोरंजन के साधन जुटाने पड़ते हैं जहां मनोरंजन के साधन जुटते जाते हैं वहां ऊब बढ़ती चली जाती बहुत कथाएं हैं स्वर्ग के देवताओं की कि वह तरसते हैं जमीन पर आके किसी युवती को प्रेम करने को कि वहां की उर्वशी ही है कि पृथ्वी के किसी पुरुर्वा को प्रेम करे यहां थोड़ा रस है क्योंकि यहां जीवन एकदम सुखद नहीं है यहां जीवन संघर्ष है यहां कठिनाई भी है असुविधा भी है जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है कि दुख तो दुख है ही सुख भी अंततः दुख हो जाता है और दुख से तो छुटकारा चाहिए ही अंततः सुख से भी आदमी छूटना चाहता है जो इस सत्य को समझ लेता है वो ना तो स्वर्ग को चाहता है ना नर्क को वो मुक्त होना चाहता है वो समस्त वासनाओं के पार जाना चाहता है तो मनुष्य के अस्तित्व से तीन मार्ग निकलते एक दुख का एक सुख का और एक मोक्ष का मुक्ति का मुक्ति ना तो सुख है ना दुख मुक्ति दोनों के पार है यदि शरीर का पतन होने के पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधक परमात्मा को साक्षात न कर सका कर सका तो ठीक न कर सका तो फिर अनेक कल्पों तक नाना लोक और योनियों में शरीर धारण करने को विवश हो जाता बहुत लंबी यात्रा के बाद कभी कभी चेतना मनुष्य की स्थिति में खड़ी होती फिर लंबी यात्रा का चक्र शुरू हो जाता जो व्यक्ति मनुष्य होने की अवस्था में मोक्ष की प्यास से नहीं भरते उनका भविष्य अंधकार में है कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितनी उनकी लंबी यात्रा होगी फिर दोबारा चौराहे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा कहना कठिन है चौराहे से चूक जाना बहुत आसान है क्योंकि कोई लंबा समय नहीं है चौराहे को फिर से पाना बड़ा कठिन हो सकता है करीब करीब ऐसी हालत है कि मैंने सुना है एक आदमी अपनी कार को भगाए जा रहा रोक के वृक्ष के नीचे बैठे आदमी से पूछता है कि दिल्ली कितनी दूर है वह आदमी कहता है इट डिपेंड्स ये निर्भर करता है कि दिल्ली कितनी दूर है जिस तरफ तुम जा रहे हो दिल्ली बहुत दूर है क्योंकि दिल्ली पीछे छूट गई अगर तुम लौटने को राजी हो जाओ तो दिल्ली बहुत पास है लेकिन तुम्हें दिशा बदलनी पड़ेगी आदमी तेजी से भागा जा रहा है मौत की तरफ जिस जगह से वो मुक्त हो सकता है वो पीछे छूटी जा रही है प्रतिपल फिर दोबारा कब इस संयोग को उपलब्ध होगा कहने का कोई उपाय नहीं अगर रुक जाए ठहर जाए और आगे की तरफ दौड़ने की फिक्र छोड़ दे और भीतर की तरफ चलना शुरू हो जाए दिशा मोड़ ले बाहर की तरफ से भीतर की तरफ पदार्थ की तरफ से परमात्मा की तरफ तो योनियों में भटकाव बंद हो जाता है और मनुष्य अयोनी हो जाता है मनुष्य मुक्त हो जाता है फिर किसी और शरीर में उसका प्रवेश नहीं है नचिकेता से यम ने कहा यही है वह परमात्मा जिसके संबंध में तूने पूछा था